उन असंभव आदर्शों का एक ही परिणाम होता है कि तुम पाखंडी हो जाती तुमसे कहा गया है संसार छोड़ दो त्यागी हो जाओ यह आदर्श इतनी बार दोहराया गया है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 ज्योति तमहर फूट निकले दीप बालो दीप बालो आस्था आराधना के प्रेरणा के दीप बालो अल्पना रच दो सजिन प्रांगण सुचित्रित मुस्कुराए अल्पना के मध्य मंगल घट सुशोभित हो सोहाए दीप घट पर बाल दो चिरज्योति का आह्वान कर लो व्याप्त आगत तम निवारण का सुमुख सम्मान कर लो सामान कर लो ज्योति आकुल फूटने को दीप बालो दीप पालो चेला वह है जो दिया जलाने आया है विद्यार्थी वह है जो ज्योति के संबंध में समझने आया है चेला वह है जो ज्योति बनने आया है ज्योति तमहर फूट निकले दीप बालो दीप बालो आस्था आराधना के प्रेरणा के दीप बालो विद्यार्थी का काम परीक्षा पर पूरा हो जाता है चेले का काम जीवन की अग्नि परीक्षा है जीवन से गुजर के पूरा हो जाता है तभी पूरा होता है विद्यार्थी सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है स्मृति थोड़ी समृद्ध हो जाती है चेला स्मृति के लिए चिंतित नहीं है अनुभव के लिए आतुर है रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला मन माने तो संग फिरे नहींतर फिरे अकेला गोरख सहजता के पक्ष पाती है सहज योग उनका योग है वे कहते हैं मन माने तो संगी फिरे। जब तक सहजता से अच्छा लगता है तो गुरु के साथ साथ घूमते उसका रस पान करते उसका जीवन पीते मन माने तो संगी फिरे नहींतर फिरे अकेला और कभी कभी मन नहीं मानता तो फिर अकेले हो जाते फिर अकेले ही घूमने लगते इस बात को समझना गुरु के पास होना सामान्य घटना नहीं है गुरु के पास होने का अर्थ उसे निरंतर पचाना भी होगा फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि सीमा के बाहर होने लगेगी वर्षा और शिष्य को अकेले में चला जाना होगा थोड़े दिन गुरु से अलग रहना होगा ताकि जितना दिया है वह पच जाए रक्त मास मज्जा बन जाए फिर जब लगेगी भूख तो फिर लौट आएगा शिष्य ऐसा बहुत बार होगा गुरु के पास तो निरंतर रहना तभी संभव हो पाएगा जब पाचन की क्षमता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी वह भी हो जाता है धीरे धीरे लेकिन गोरख यह कह रहे हैं ध्यान रखना जबरदस्ती मत करना क्योंकि सत्य भी दुष्पाच्य हो सकता है लोभ मत करना सुनना अपनी प्रकृति की जब तक गुरु के साथ सहजता से सरलता से निर्बोज हुए रहने का रस आता रहे रहना अन्यथा एकांत में चले जाना फिर भूख जगेगी, की कभी कभी बहुत दिन भोजन के बाद कुछ दिन का उपवास सुंदर होता फिर से पाचन शक्ति लौट आती फिर भूख जगती फिर भोजन में रस आता ऐसे ही कभी कभी गुरु से दूर चले जाने में कुछ हर्ज नहीं मन माने तो संग फिरे निर फिरे अकेला अवधु ऐसा ज्ञान बिचारी तामे झिलमिल ज्योति उजारी कहते ही जब से ये बात समझ में आ गई ता में झिलमिल ज्योति से एक ज्योति झिलमिल होने लगी है भीतर उतना ही ले लेते हैं जितनी अपनी आवश्यकता है लोभ नहीं करते ख्याल करना बुरी ही चीजों का लोभ नहीं होता व्यर्थ की चीजों का ही लोभ नहीं होता सार्थक चीजों का भी लोभ हो जाता मेरे पास आके सन्यासी कहते कि आप सुबह तो बोलते ही सांझ भी बोलने तो अच्छा हो बोलता था सांझ भी कभी सुबह सांझ दोपहर तीन बार बोलता था कभी मगर वह उन दिनों की बात जब मेरे पास विद्यार्थी थे फिर जैसे जैसे आने लगे तीन बार बोलने की जगह दो बार बोलना शुरू कर दिया अब चेले इकट्ठे हो गए अब एक ही बार बोलना काफी तुम्हें समय भी तो मिलना चाहिए कि तुम उसे पचा लो तुम उसे आत्मसात कर लो फिर कभी कभी देखता हूं किसी सन्यासी को ज्यादा बोझ हुआ जा रहा तो उसे दूर भेज देता हूं कोई भी बहाना लेकर दूर भेज देता हूं उसे ऐसा ही लगता है कि किसी काम से भेज रहा हूं लेकिन वास्तविक जरूरत यह होती है कि वो दूर थोड़े दिन रहे आए तो हल्का हो जाए फिर योग हो जाए फिर नया दान उसे दिया जा सके हे देवी तुम्हारा दिव्य राग मूर्छना बिंदु से नाद सिंधु रस गर्भ लहर के रूप ढले आकाश वायु परिंभन में मधुगंध स्पर्श बन अंध मिले झरता निर्वधि प्रीणन पराग हे देवी तुम्हारा दिव्यराग रचलीये कलेवर सीमित कर इच्छा प्रतीक परमाणु बने बांधे सीमाएँ दिशाकाल संसतियों के निहार घने सोए स्पंदन सब उठे जाग हे देवी तुम्हारा दिव्य राग रहोगे गुरु के साथ तो दिव्य राग जगेगा प्राण झंकृत होंगे जीवन नई तरंगे लेगा नई करवटे लेगा नए आयाम खोलेंगे नई ऊंचाइयां छुओगे नई गहराइयों में डुबकियां मारोगे यह अति जल्दी में नहीं होना चाहिए धीरे धीरे ताकि साथ-साथ पकते भी चलो अवधु ऐसा ज्ञान बिचारी, तामे झिलमिल ज्योति उजाली जहा जोग तहां रोग ना व्यापे ऐसा परख गुरु करना रोग का अर्थ एक ही होता है तृष्णा वासना रोग का अर्थ होता है जो तुम्हें दौड़ाए रखे भटकाए रखे भरमाए रखे रोग का अर्थ होता है जो तुम्हें निश्चिंत ना होने दे शांत ना होने दे स्वस्थ शब्द का अर्थ समझ लो तो रोग का अर्थ समझ में आ जाएगा स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना यह शब्द बड़ा प्यारा है स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में ठहर जाना जो चीज भी तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए वही रोग जो तुम्हें स्वयं से भटकाए अलग करे तोड़े अस्वस्थ करे वही रोग कौन करता है तुम्हें अपने से दूर तुम्हारी वासना तुम्हारी तृष्णा तुम्हें भविष्य में भटकाती तुम्हारी तृष्णा कहती कल कल होगा धन कल बनेगा भवन कल मिलेगी सुंदर स्त्री कि सुंदर पुरुष कि कल होगा एक बेटे का जन्म कल सब ठीक हो जाएगा आज थोड़ी ही देर की बात है गुजार दो आता है कल लाएगा स्वर्ग आता है कल सब ठीक हो जाएगा जरा सी देर और कर लो प्रतीक्षा थोड़ी और आशा को संभालो बुझ मत जाने दो आशा का दिया जलाए रखो उकसाए रखो बाती को डालते रहो थोड़ा तेल और बस थोड़ी ही देर और कल आता ही होगा और कल कभी आता नहीं कल कभी आया नहीं कल का कोई अस्तित्व भी नहीं फिर आएगा आज और तब भी तुम यही करोगे कि कल बनेगा भवन कल होगा उत्सव ऐसे टालते रहोगे टालते रहोगे और एक दिन आएगी मौत कल कभी ना आएगा एक दिन आएगी मौत कल तो ना आएगा एक दिन आएगा काल और उस काल के आते ही सब कल समाप्त हो जाएंगे और आज तो तुम बर्बाद ही करते रहे यह है रोग की दशा रोग का है तना हुआ चित्त खींचा हुआ चित्त निरोग का है शांत स्वस्थ अभी यहां न कोई कल है बीता न कोई कल है आने वाला आज सब कुछ जीसस ने कहा अपने शिष्यों से देखते हो खेत में खिले लिली के सफेद फूल कितने गरीब और कितने धनी गरीब लिली के फूल कहीं भी उगाते कोई बड़ी हिफाजत भी नहीं करनी पड़ती और कितने समृद्ध कि सम्राट सोलोमन भी अपने स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए हीरे जवारातों से डके हुए आभूषणों और वस्त्रों में भी इतना सुंदर नहीं था इतना महिमावंत नहीं था जितना ये लिली के सफेद फूल देखते हो लिली के सफेद फूल इनका रहस्य क्या है जीसस ने पूछा शिष्यों से शिष्य तो चौके खड़े रह गए क्या रहस्य बताए उनकी कुछ समझ में ना आया और जिसका इनका रहस्य बड़ा छोटा है ये कल की चिंता नहीं करते ये बस अभी आज ये वर्तमान में जीते जो वर्तमान में जीता है वह स्वस्थ जो भविष्य में जीता है वह अस्वस्थ जहा योग तहां रोग न व्यापे और योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलन योग का अर्थ नहीं होता कि खड़े हैं सिर के बल यह सब कवायतें योग का अर्थ नहीं होता कि बैठे हैं सांस रोककर योग का अर्थ नहीं होता कि उल्टे सीधे शरीर को इर्चा तिरछा किए सता रहे योग का सीधा सीधा अर्थ है मिलन योग यानी जुड़ना परमात्मा से जो जुड़ गया वही योगी है। ये जिनको तुम योगी समझते हो ये सब सर्कसों में भर्ती करने योग्य इनका कोई भी मूल्य नहीं अच्छा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक है पर इससे कुछ परमात्मा के मिलने का लेना देना नहीं परमात्मा से कौन मिलता है जो स्वस्थ है जो स्वयं में स्थित है जो वर्तमान में आरूढ़ क्योंकि परमात्मा का द्वार वर्तमान है अतीत है नहीं अब ना हो चुका भविष्य अभी आया नहीं वह भी नहीं है है क्या यह क्षण इस क्षण से ही तुम प्रवेश करो तो परमात्मा में पहुंच सकते हो क्योंकि यही क्षण वास्तविक है अस्तित्ववान है और परमात्मा है महाअस्तित्व इसी क्षण के द्वार से सरको परमात्मा में पहुंच जाओ ध्यान की सारी प्रक्रियाएं इसी क्षण में उतर जाने की प्रक्रियाएं जब चित्त में कोई विचार नहीं होता तो स्वभावता समय मिट जाता है क्योंकि विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं वर्तमान का तो विचार कभी होता ही नहीं तुम करना भी चाहो तो ना कर सकोगे बैठ के कोशिश करना वर्तमान का कोई विचार संभव नहीं वह असंभावना है तुम जब भी विचार करोगे तो अतीत का होगा यह भी हो सकता है कि सामने गुलाब का फूल खिला है और जैसे ही तुमने कहा आहा कितना सुंदर फूल ये अतीत हो गए ये तुम्हारी जो प्रतिति हुई थी सौंदर्य की उसकी स्मृति है अब यह अतीत हो गए यह वर्तमान ना रहा तुम बोले कि अतीत में गए या भविष्य में गए विचार उठा कि अतीत या भविष्य तुम डोल गए दाए या बाए मध्य खो गए मध्य तो निर्विचार में होता है ध्यान का अर्थ होता है चुप मौन कोई विचार नहीं उठता कोई विचार की तरंग नहीं उठती झील शांत है यह शांत झील वर्तमान से जोड़ देती और जो वर्तमान से जुड़ा वही योगी है ध्यानी योगी है और जो वर्तमान से जुड़ गया वह परमात्मा से जुड़ गया क्योंकि वर्तमान परमात्मा का द्वार है। कैसे खोजोगे गुरु इस तरह खोजना अवधू ऐसा ज्ञान विचारी तामे झिलमिल ज्योति उजाली जिसमें तुम्हें ज्योति का दर्शन हो जहां जोग तहां रोग न व्यापे जहां तुम्हें लगे कि परमात्मा से मिलन हो गया इसका जहां तुम्हें कोई तृष्णा वासना भविष्य दिखाई पड़े ऐसा परख गुरु करना ऐसा परख लेना फिर झुक जाना चरणों में फिर उठना ही मत ऐसा परख गुरु करना गरजते घन कोंधती विद्युत पवन का हास हाहाकार सा मन प्राण आकुल भीत, क्या विध्वस्त होकर ही रहेगा नील जिसके सजग तरण तन में समाहित स्नेह की उपलब्धियां श्रम राग में परिकल्पनाएं स्वप्न रस में मदिर मादक आज के कल के अजाने काल के पर सत्य क्या भय वज्र जो नब से गिरे वह नील ही खोजे हमारा और यह आसन्न झंझावात क्या अपने लिए ही हर विकट तूफान क्या उठता हमें संतरस्त करने के लिए ही कौन जाने किंतु मन ऐसा कि जो संभाव्य सब लगता उसे अपने लिए ही मोह अती से मोह जो संकित सदा संतरस्त अपनी सजगता से हानि क्षति की कल्पना से किंतु ऐसा मोह क्या जो व्याधि बन अवृत सताए उठो झंझावात तुम में ही अभय अब खोजना है जंजावात उठते हैं लेकिन सब झंझावात अतीत के हैं या भविष्य के हैं भविष्य और अतीत के मोह ही व्याधियां बन जाते हैं। उठो झंझावात तुम में ही अभय अब अभ खोजना है। चिंता न करना मन के विचारों की मन के तूफानों की कहना उठो आने दो विचारों के तूफान तुम सजग होकर देखना उन तूफानों को उठने देना विचारों की आंधियां तुम साक्षी बनकर देखना उन आंधियों को और उसी साक्षी होने में तुम उस मध्य बिंदु को पा जाओगे जो सदा ही सभी झंझावातों के पार है जहां तक कोई झंझावात न कभी पहुंचा न पहुंच सकेगा उस मध्य बिंदु पर व्याधियां मिट जाती रोग मिट जाती उसी मध्य बिंदु पर तामे झिलमिल ज्योति उजाली ज्योति का दर्शन होता है ऐसी ज्योति की जो जलानी नहीं पड़ती बिन बाती बिन तेल, जो सदा से जल ही रही मगर तुम इतने उलझ गए बाहर बाहर कि भूल ही गए अपने घर का द्वार जोग जहां जोग तहां रोग ना व्यापे ऐसा परख ही गुरु करना तन मनसु जे परचा नहीं तो काहे को पची मरना शास्त्रों को जानने वालों के चक्कर में मत पड़ जाना क्योंकि ना तो उन्हें अपने तन का परिचय है ना अपने मन का परिचय उनकी बातें में पढ़ोगे तो व्यर्थ पचपच मरोगे तो काहे को पची मरना वे तुम्हें जो बताएंगे उन्होंने स्वयं भी जाना नहीं ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो दूसरों को ध्यान करा रहे हैं उन्हें स्वयं ध्यान हुआ नहीं मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं ध्यान कैसे करें मैं चकित होता हूं मैं उनसे कहता हूं आप तो दूसरों को ध्यान करा रहे हैं वो कहते हैं हां दूसरों को करा देता हूं शास्त्र तो उपलब्ध है तो पढ़ लेता हूं विधियां भी सब शास्त्रों में लिखी तो बता देता हूं इसमें कुछ बुराई तो नहीं दूसरों का हित ही होता है हित नहीं हो सकता तुमने स्वयं न जाना हो ध्यान तो तुम जो भी बताओगे उससे अहित होगा अपने अनुभव से अन्यथा कुछ भी बताओगे तो तुम खतरा दूसरे के लिए पैदा कर रहे हो ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि किताब से पढ़ ली और बता दी चूके हो जाएंगी ऐसी चूके हो जाएंगी कि लोग जीवन भर चेष्टा करते रहेंगे तो भी ध्यान उपलब्ध ना होगा और चूंकि तुम दूसरों को बताने चले हो ध्यान तुम धीरे धीरे ये बताना बंद ही कर दोगे कि मुझे ध्यान नहीं आता कैसे बताओगे कि मुझे ध्यान नहीं आता किस मुंह से बताओगे कि मुझे ध्यान नहीं आता शर्म भी तो कुछ खाओगे